श्री श्रीरामकृष्णकथा प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रहलाद चरभदर्शनायार रथ परिच्छेद श्रीरामक सीरे श्रीरामकृष्ण अदार र्लादरिताभिनयन दृष्टुम आगत सटर महाशय बाबूराम नारायादय स्टार रंगाल तदा बीडन स्ट्रीट स्थले इस अस्ंगमचे अनत थीएटार्लासि थीटर अभिनय संपर्य रविवासर अग्रहाण मसो दिवस मासस्य कृष्णद्वादशीतिथि डिशेमबर मस से चतर्द चतरशीतरष्टादतम ख्रीष्टवर्षे श्रीरामकृष्ण मंजूषा कक्षायां उत्तरास् उपेष्ट अस्त रंगाल आलोकाकी समीपे मटर्मोदयूरायण उपबा सी अभिने अपिना सभीनयदर श्री प्रभु गिरीशन सह आलपतिमकृष्ण सहाँ साधुत्या उत्तमं सर्व लिखित गिरीश महाशय अवधारण क्वलम लिखित श्रीरामकृष्ण न तवधारणमस्तनेवाम अवदम अंतर भक्ति अंतर्भक्ति ने चालचिरालखनम नव धारणापेक्षिता केशवगृह न अपेक्षिता केशव ना नाटकं गतवान द्रष्टुम आस्य कसन उपमंडल शासक अष्ट्रुप्यकतन सर्वैं अतिपंडित अह पर पुत्र आदाय उद्वन पुत्र कथम उत्तमस्थने उपवेशती कथम अभिन द्रुम शक्ष्यव्याक इतईश्वरीपो तृणोती पुत्र केल पृछति पिता एक तत् सोपत्र आदा उद्विन कवलग्रंथ एवं पर गिरीश चिंतते भूयया कथ कर्तव्याम न तस्तु तेन लोकशिक्षा भाष्य अभिनय सरब प्रहलाद अयनाथ पाठशाला आगता प्रहलाद दृष्टि श्री प्रभु सस्नेह प्रहलाद प्रहलादी पदम व्याहरन पूर्णतः स अभूत हस्ति पदतले दृष्ट श्री प्रभु रोदी अग्निकुंडे यदा पति श्री प्रभु क्रंद गोलोकनारायण उप नारायण प्रहलाद चिंतती तद्दशा दृष्ट् श्री प्रभु पुनः सो जैसे द्वितय परिच्छेद सभक्र कथास ईश्वरदर्शन से लक्षण उपायधो भक्त रंगाले गिरीशो यस्कोषे उपति तभीनयां श्री प्रभु नीतवा गिरीश अवद विवाहबिभ्राट संगकट्रवण क्य कि श्री प्रभु अवदत् न प्रहलादरिता परं तत्सव कि अहम अत गोपाल संप्रदायम अवदम युष्मा अवसाने किंचित ईश्वरीलाप कर्तव्य ईश्वरीलाप्य प्रचल स्म पुनः विवाह विभ्रट प्रसंग सांसारिकी वर्ता याद आसम ताद अभवं पुनः तत्नों भाव आगछति श्री प्रभु गिरी सह ईश्वरीयलाप क गिरीशो वद महाशय कीदश दृषं श्रीरामकृष्ण अपश्य साक्षा सा सर्व संवृत्त ये धृतवेशाते आनंदमयी माता अपश्यम ये गोलोक राखालवेश धृतवश्याराएण सर्व संव परम दर्शनम नवा इत्यस्य लक्षणम यथार ईश्वरदर्शन होती न वेक लक्षण आनंद निसकोचता समुद्रोपरी कल्लोल नीचे अतल जल य उन्मत्त इव कदा पिशाच इव शुच्यशुचि भेदबुद्धि विरही कदापि वा जडवत यतह अंतह कदिवा जडव यत अंत बही निर्वाक साक्षाकुर्वाकस कदापि बालक वसनम भुज वसन भुजकोठरी भ्रमती एक अवस्थायाचि बाल्य क्वचि पौगंड कौतुक यहाँ कौती यदा लोकशिक्षा ददा तदा सिंहतुल्य जीव साहंकार ईश्वर साक्षा कर्त न शक्नो मेघोदूय सूर्यो दृश्य से किंतु न दृश्यते सूर्यो नूर्य अवश्यम अस्त परल्क अहंता इतने दोषो नस्त परपकार अस्त शाके अशिते असुखं भवती, परम हिल शाके भुक्ते उपकारो उपकारोलोचिकाक शाकु न पिगण्यते मस्यंडी मिश मध्ये निष्ट रोगक परी नफदोषजननी अतः केशवशयनम अवदम इतनी अरवा वी चेत संप्रदायादि न संप्रदेशम त अहम अवदम बाहंता दाहंता दोषो साक्षात यतेश्वर स पश्यति यदश्वर एव जीव जगत रूप जगद्रूप अयम उत्तम भक्त गिरीश सहाय सर्व स परम किंचितिद ठती न कफदोषो जननी श्री श्रीरामकृष्ण सहां त्र हा ना अहंता संभोगा अहमेक चेद आनंद सेवक करके किंच मध्य स्थितियों भक्त अस् सर सर्विधेश अंतयामी अस्त अहम स्त्रियो भक्त वदती ईश्वर अस्त असौ ईश्वर अस्थ आकाश से अपरपारे सामा हाषं गोलोक गोपाल दृष्टि मम तो बोधो जाता सब ईश्वर एव एवं सर्व संवृत्त या य ईश्वरदर्शन तस् योधो ईश्वर एवं कर्ता एव सर्वती गिरीश महाशय मयातु अवगतम, मै तो सम्यवगत सर्वती सर्वती श्रीरामक अहम वहां माता अहम यंत्र यंत्रवामीनी अहम जड चेत यहां कथा कौमी यहां वादयसि तथा वाला ये अज्ञा ते वि अहम कौमी किंचितिथ किंचित सौ कर्मयोगेन चिंतशुद्धिवती पाप पापम की कि अहेतुक गिरीश महाशय अहम पुनः किं कौमी किंच कर्म एव एवं कथम श्रीरामकृष्ण न कर्म कर्मश्रेय कृष्टायां भूमौ परम हंसो कर्मकामत ज्ञानी परम ज्ञानीमंस तथा प्रेमी परम प्रेमीपरमस यो ज्ञानी स सा आप्तसाराप्ति यथे येमी यथा यहाँ सुखदेवादी ईश्वरलाभं लोकशिक्षा दत्ते कोपी आम्रभक्षण्वा मुखमाजन करो कोपी पंचभ्यो कोपी ददपुकूप खनन समये वैतस भाजन साम वैतसभाजनकुद्द आनयती खननेवशिते वैतसभाजनकुद्दुकूपे पात कोपी चैत वैतसभाजनकुद्द संरक्षति यदि पल्लवासीन कसा वैतस भाजन शुक्र परैतसभाजन कुद्द संरक्षित गिरीशं पर संरक्षणीय गिरीश तर् आशीषो दीयता श्री श्रीरामक ना विश्वास आधात भविष्य गिरीश अहम तो पापी श्री श्रीरामक पापं पापं इति सर्वदा करोती सा एव पापी गिरीश महाशय अहम यशम अपूता श्रीरामक तत्क्रर्षा यहाँ तमिश्रा छन्ने प्रकोष्ठे यदि आलोक आयाति तत्कोसालोको अथवा युगपत सहसा आलोकितो भवता बीती दियन्ताम। श्री रामकृष्णह तव यदि हाद्रता सैत्म ब्रूयाम अहम अहम भोजना तरना कीर्तन कौमी गिरीश नास्ति पर त्रम धत्वा ग्रीरामक नारद सुखद यदि अभविष्य गिरीश नारदाद्रष्टुम शक्नोमी साक्षा यं प्राप्नि श्रीरामकृष्ण सहाय अस्त विश्वास किये कालों सर्वे तुषिठ अहेतुकी पुनः आलाप प्रचल गिरीश एक अभीष्ट अहेतुक अहेतुकोटे जीवकोटे नर्वे तोष्टि ठीक श्री प्रभु अंतर्मना सन् गानरभे ऊर्धदृष्टि गान श्याम धनम कि अबोधम मनो न वेत्के विपत्ति शिवस्वसाध्यम साधन मनोज्जापन रखपदे इंद्रादीसपत्सुख सुक्षाते यित मातरम सानंदसुखे प्लवते श्यादी परावर्ति प्रेक्षते योगींद्रमुनींद्रैचर ध्यान नाप्यते निर्गुण कमलाका तच्चरणं वाञ्छति गिरीशः निर्गुणः कमलाकान्तस्तथापि तच्चरणं वाञ्छति